इसके कर में हल और मूसल था तथा ये बार बार भूडन कर रही थी जो भी ललिता देवी के द्रोही श्यामा के द्रोही और स्वामिनी के साथ द्रोह करने वाले थे उन्हीं को घूर रही थी उमड़े हुए रक्त के स्रोतों से कपालों को भर रही थी इनके भूषण अपने भक्तों के साथ द्रोह करने वालों की मंत्रों की मालाएं ही थी अपनी घोष्ठी के समय पर आक्षेप करने वालों के मुख्य मंडलों अर्थात मुंडों से जिनसे रक्त स्त्राव हो रहा है अपने उथल पर मालाएं धारण कर रही थी ऐसे उस कीटीश्वर की सेवा करते हुए सहस्त्रों ही देवता बताए गए हैं। एक कुंभ संभव दंडनी की उनके सबके नाम सहस्त्र नामाध्याय में कहेंगे अतः अब फिर नहीं कहते हैं कोलास्य उन देवताओं के समीप में ही कृष्ण सारंग वाहन दंडिनी के समय में स्थित था यह आधे कोष तक तो आयत था श्रग में और उससे आधा आयत मुख में था और एक कोष के प्रमाण वाले पात थे और उसकी पूछ तो सदा ही उद्धव रहा करती थी महान हुंकार से उसके उदर में धवल कांति होती थी हंसेते मारुत के वाहन हरिण का पराक्रम था उसी पर्व के भाग में वह उत्तम वाहन रहता है जिस पर्व में किरि चक्र रथेंद्र की स्थिति थी वहाँ पर मदिरा का सिंधु भी एक देवता के स्वरूप में समास्थित होकर विद्यमान था जो माणिक्य के समान शोण था तथा उसके हाथ में मांस का एक ढेला था उसकी आखे विशेष घूर्णित थी सुनहरी कमल के सदृश रुदिर से समावृत थी रक्त सरोज धारण करने वाली के द्वारा यह शक्ति से समाश्लिष्ट थी जब जब भंड देते संग्राम में प्रवृत्त होता युद्ध के स्वेद को अनुप्राप्त शक्तियाँ पिपाशित हो जाती है उसी उसी समय में सुरा का सागर बहुधा अपने आप को क्षिप्त करता हुआ देवों के रण के खेत को तुरंत ही दूर कर देता है वह भी अद्भुत वर्ष में होगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है उस समय में मेरे द्वारा कहा जाने वाला संग्राम बड़े ही आनंद से तुम श्रवण करोगे उसी ही पर्व के नीचे आठों दिशाओं में नीचे ही ऊपर ऊपर आवास करने वाले हेतु आदि दश कहे गए है विपुल विक्रम ऐसी समन्वित महान भैरव ख्यात है सहस्त्रों तेजों से ये उद्दीप्त है जैसे दिन में दीपित सूर्य होवे कल्प के अंत समय में दंडनी देवी की आज्ञा से दीप्त संपूर्ण विश्व के विनाशक जिनकी अत्यंत उदग्र स्वभाव है और जो अपने दांतों और होठों को पीसने वाले हैं, ये त्रिशूलों के अग्रभाग से महान मेघो के मंडल को भी निर्भिन्न कर रहे हैं एक हेतु है त्रिपुरारी है और तीसरा अग्नि है यम जीववा और एक पाद है और काल के ही समान कराल है भीम स्वरूप से युक्त तथा हार्ट केश है और उसी अचल के नाम वाला है ये केवल दस ही विख्यात हैं जो कि दस करोड़ भट्टों से संयुक्त हैं उसी किरी चक्र के पर्व की सीमा में रहा करते हैं इस रीति से उस दंडनाथा के किरी चक्र के देवता हैं जिम्बिनी आदि से लेकर अचलेंद्र के अंत तक है ऐसे कहे गये है जो त्रैलोक्य के पावन है उस संग्राम में वहाँ के देवताओं के समूहों के द्वारा बहुत से दानव मारे जाएंगे और रुधिर की वृष्टि का पान किया जाएगा इस प्रकार से पर्व में स्थित देवताओं के गणों के द्वारा बहुत तरह का परित्राण होगा तथा दंड नेत्री किरी चक्र चलेगा जहाँ पर चक्र राज रथ था वहाँ पर ही गेह रथोत्तम था और जहाँ जहाँ पर गेह रथोत्तम था वहाँ पर ही किरी चक्र रथोत्तम था इस प्रकार से वहाँ पर तीन रथ थे ऐसा प्रतीत होता था मानो त्रैलोक्य ही जंगम है इसके अंदर सहस्त्रों शक्ति सेनाओं का शुभ संचार उस समय में हो रहा था ऐसा मालूम होता था मानो मेरु, मंदिर और विंध्य पर्वतों का समावय ही हो गया हो उस शक्तियों के सैन्य मंडल में उस समय में महान घोष प्रवृत्त हो गया था उस समय में उन रथों के चक्रों की ध्वनि से संपूर्ण वसुधा हिल गई थी रथ की चक्रराज राज नाम वाली ललिता ही कीर्ति की गयी है उनमें थे, जो पाशों के ग्रहण में बड़े कोविड थे जहाँ पर ही गे रथ था वहा पर किरी चक्र उत्तम रथ था प्रथम तो देवी थी फिर उसी भांति त्रिपुर भैरवी थी और अन्य संघार भैरव था जो रक्त योगिनी का वल्लभ था सारस पांचवा था तथा अपरा चामुंडा थी इनमें वहाँ पर देवता ही उन रथों के सारथी थे ऐसा बताया गया है जो गेयर रथ चक्र था उसकी सारथी हसंतिका थी किरी चक्र रथेंद्र की सतम सारथी कही है ललिता का उत्तम श्रेष्ठ रथ दस योजन ऊंचा था गीता चक्र हयोतम सात योजन उच्चराए वाला था षट योजन ऊंचा हे मुने चक्र रथ था महान मुक्ताओं से विनिर्मित आद पत्र दस योजन विस्तार वाला था ललितेशानी का रथ ही ऐसा था और अन्य का वही था और वह ही शक्ति के साम्राज्य का सूचक कीर्तित किया गया है सामान्य छत्र तो अन्य दोनों पर भी थे वह ललिता ईशानी समस्त शक्तियों की महेश्वरी थी वह परमेश्वरी महान साम्राज्य की पदवी पर समारूढ़ थी वह चंड दैत्य के क्षय की सिद्धि की अभिकांशा वाली वहाँ से चली थी सभी दिशाएं उस समय में शब्दायमान हो रही थी और वसुधा प्रकंपित हो रही थी जिस समय ईशानी ललिता देवी का विनिर्गम हुआ था उस समय में सभी प्राणी महान क्षुब्ध हो गए थे देवगण धुनधुबिया बजाने लगे थे तथा पुष्पों की वर्षा कर रहे थे विश्वा वसु प्रभृति गंधर्वगण जो सुरों के यहाँ गायक थे तुम्बरू और नारद तथा साक्षात सरस्वती देवी सब विजय के मंगल पद्यों का बहुत सुन्दर गीतों में पाठ कर रहे थे सबके हर्ष से मुख खिले हुए थे तथा रोमांचों के भूषण स्वरित हो रहे थे सभी बारंबार जय हो जय हो इस प्रकार से ललितेश्वरी का स्तवन कर रहे थे सभी कदम कदम पर हर्ष से युक्त और मत से उन्मत हो रहे थे तथा नृत्य कर रहे थे गण जिनमें वशिष्ठ आदि महा गण थे वे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्व के मंत्रों से जय का वर्णन कर रहे थे जिस तरह से हवि से महावहिन की शिखा अत्यंत पाविनी होती है वैसे ही ये सभी उत्तम ऋषिगण महान आशीर्वाद से वर्धन कर रहे थे उनके द्वारा इस प्रकार से सवन की गई ललिता उस उत्तम रथ में विराजमान हो रही थी वह देवी परम उद्दंड सैनिकों के साथ भंडासुर पर विजय प्राप्त करने को रवाना हुई थी भंडासुर अहंकार वर्णन श्री ललिता देवी की यात्रा के निगम के घोष का श्रवण करके भंडासुर के पुर में निवास करने वाले बड़े भारी क्षोभ को प्राप्त हो गए थे जहाँ पर दुराश और दुष्ट मती वाले भंड का नगर है वह महेंद्र पर्वत के जपान्त में और महाअणव के तट पर है वह तो शून्य के नाम से ही तीनों भुवनों में विख्यात है वहाँ पर विशंगाग्रज दैत्य का सदा ही आवास हुआ था सौ योजन के विस्तार वाले उसके उसी पुर में वित्रेसुर सभी श्रीदेवी के आगम के संभ्रव से 100 योजन विस्तीर्ण वह संपूर्ण असुरों का बार बार उत्पातों से समुत्पन्न धूमों से आवृत के ही समान हो गया था अकाल में ही उस दैत्य के नगर में भित्तियां निर्मित हो गई थी गगन स्थल से घूर्णमान माहौल का गिरा करते थे उत्पातों का सबसे प्रथम होने वाला भूकंप हुआ था वहाँ पर उस शून्यक पतन में संपूर्ण भूमि ज्वलित हो गई थी उस दैत्य के पूर्व में निवास करने वाले लोग अकाल में ही हृदय के कम्प से संयत हो गए थे ध्वजाओं के आगे रहने वाले कंक घृद्र वक और पक्षी आदित्य मंडल में देख देखकर बड़े ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगे थे वहाँ पर बहुत से गण थे जो नेत्रों के द्वारा दिखलाई नहीं दिए गए थे बार बार आकाशवाणियों के द्वारा बोलते थे और सभी ओर दिशाओं में केतु बहुत ही मलिन दिखलाई दे रहे थे वे सब धुमाएमान हो रहे थे और दैत्यों तथा राक्षसों के हृदयों में बड़ी भारी क्षोभ को उत्पन्न करने वाले थे और असमय में ही दैत्यों की स्त्रियों के भूषण और मालाएं भ्रष्ट होकर गिर रहे थे हाहा ध्वनि करके अश्रुपात करती हुई रुदन की ध्वनि में सब रो रही थी वहाँ पर दर्पण वर्म ध्वजा खंग और संप्रदाय एवं मनी तथा वस्त्रों में बार बार मलिनता हो गई थी सौधों में चंद्रशालाओं में और सभी और केली करने के ग्रहों में महान भीषण घोष सुनाई दिया करता था अठालिकाओं में घोष्टों में विपणों में और सभा भवनों में चतुष्कीकाओं में अलिंदों में प्रग्रीवों में और वलों में सर्वत्र महान अशुभ एवं कठोर घोष सुनाई देता था